अद्वितीय अष्टक का आरंभ तत्र प्रथमो अध्यायः अब द्वितीय अष्टक के प्रथम अध्याय का आरंभ है उसमें 122वें सुक्त के प्रथम मंत्र में सभापत के कार्य का उपदेश किया जाता है भावार्थ इस मंत्र में पूर्णोपमा और वाचक लुक्तोपमा दो अलंकार हैं जब मनुष्यों का योग्य पुरुषों के साथ अच्छा यत्न बनता है आप कठिन काम भी सहज से सिद्ध कर सकते हैं अब स्त्री पुरुषों के व्यवहार को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है पतिव्रता स्त्री विद्यमान अपने पति को प्रसन्न करती और स्त्रीव्रत अर्थात नियम से अपनी स्त्री में रमने वाला पति जैसे दिन रात संबंध से मिला हुआ है वर्तमान व्यवहार में यथावत प्रयत्न करें अब अगले मंत्रों में अच्छे गुणों के विचार और व्यवहार का उपदेश करते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो मनुष्य जैसे हम लोगों को प्रसन्न करें वैसे हम लोग भी उन मनुष्यों को प्रसन्न करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सुंदर शिक्षा से हम लोगों की आयु को तुम बढ़ाओ वैसे हम भी तुम्हारी आयु की उन्नति किया करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक रूपक उपमा अलंकार है जैसे वैद्यजन सबके लिए आरोग्यपन देके रोगों को जल्दी दूर कराते वैसे सब विद्यावान सबको सुखी कर अच्छी प्रतिष्ठा वाले करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है विद्वानों को चाहिए कि सबके प्रश्नों को सुनके यथावत उनका समाधान करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जैसे इस संसार में विद्वान जन पुरुषार्थ से अनेकों अद्भुत यानों को बनाते हैं वैसे औरों को भी बनाने चाहिए भावार्थ जैसे पुरुषार्थी मनुष्य समृद्धीमान होता है वैसे सब लोगों को होना चाहिए भावार्थ जो मनुष्य परोपकार करने वाले विद्वानों सेद्रोह करता वह सदा दुखी और जो प्रीति करता है वह सदा सुखी होता है अब युद्ध के विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि अपने शत्रुओं से अधिक युद्ध की सामग्री को इकट्ठी कर अच्छे पुरुषों के सहाय से उस शत्रु को जीतें फिर उपदेश करने वाले का कर्तव्य अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ जो परमेश्वर परम विद्वान और अपने आत्मा के सकाश से विरोधी नहीं होते और उनके उपदेशों को ग्रहण करें वे विद्याओं को प्राप्त हुए महाशय होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो विद्वान मनुष्य पूर्ण विद्याओं को जानने वाला समस्त विद्याओं को पाकर औरों को उपदेश देते हैं वे यशस्वी होते हैं भावार्थ जो अच्छी शिक्षा से सबको विद्वान करते हुए साधनों से चाहे हुए को सिद्ध करने वाले समर्थ विद्वानों का सेवन नहीं करते वे अभिष्ट सुख को भी नहीं प्राप्त होते हैं भावार्थ जो विद्वान मनुष्य वा विदुषी पंडिता स्त्री लड़के लड़कियों को शीघ्र विद्वान और विदुषी करते वाह जो वर्णक सब देशों की भाषाओं को जान के देश देशांतर और द्वीप दीपांतर से धन को ला ऐश्वर्य युक्त होते हैं वे सबको सब प्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं अब राज धर्म विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिस राजा के राज्य में विद्या और अच्छी शिक्षा युक्त गुण कर्म स्वभाव और नियम युक्त धर्मात्मा जन चारों वर्ण और आश्रम तथा सेना प्रजा और न्यायधीश हैं वह सूर्य के तुल्य कीर्ति से अच्छी शोभा युक्त होता है इस सुक्त में राजा प्रजा और साधारण मनुष्यों के धर्म के वर्णन से इस सुक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सुक्त के साथ एकता है यह जानना चाहिए यह 122वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ अब 123वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में स्त्री पुरुष के विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो प्रातः समय की वेला के गुणयुक्त अर्थात शीतल स्वभाव वाली स्त्री और चंद्रमा के समान शीतल गुण वाला पुरुष हो उनका परस्पर विवाह हो तो निरंतर सुख होता है फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचिक उपमा अलंकार है सब कन्या 25 वर्ष अपनी आयु को विद्या के अभ्यास करने में व्यतीत कर पूरी विद्यावली होकर अपने समान पति से विवाह कर प्रातः काल की वेला के समान अच्छे रूप वाली हों भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जब दो स्त्री पुरुष विद्यावान धर्म का आचरण और विद्या का प्रचार करने वाले सदा परस्पर प्रसन्न हों तब गृहस्थम में अत्यंत सुख का सेवन करने वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे सूर्य की कांत धाम सब पदार्थों के अगले-अगले भाग को सेवन करती और नियम से प्रत्येक समय प्राप्त होती है वैसे स्त्री को भी होना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है स्त्रियों को चाहिए कि अपने अपने घर में ऐश्वर्य की उन्नति श्रेष्ठ रीति और दुष्टों का ताड़न निरंतर किया करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जब स्त्रियां प्रभात समय की वेलाओं के समान वर्तमान अविद्या मैलापन आदि दोषों को निराले कर विद्या और पाकपन आदि गुणों को प्रकाश कर ऐश्वर्य की उन्नति करती हैं तब वे निरंतर सुख युक्त होती हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है इस जगत में अंधेरा उजाला दो पदार्थ हैं जिनमें सदैव पृथ्वी आदि लोकों के आधे भाग में दिन और आधे में रात्रि रहती है जो वस्तु अंधकार को छोड़ता वह उजाले का ग्रहण करता और जितना प्रकाश अंधकार को छोड़ता उतना रात्रि लेती दोनों पारी से सदैव अपनी व्याप्त के साथ पाए पाए हुए पदार्थों को ढांपते और दोनों एक साथ वर्तमान हैं उनका जहां-जहां संयोग है वहां-वहां संध्या और जहां-जहां वियोग जहां होता है अर्थात अलग होते हैं वहां वहां रात्रि और दिन होता जो स्त्री पुरुष ऐसे मिल और अलग होकर दुख के कारणों को छोड़ते और सुख के कारणों को ग्रहण करते वे सदैव आनंदित होते हैं भावार्थ जैसे ईश्वर के नियम को प्राप्त हो गए होते और होने वाले रात्रि दिन हैं उनका अन्यथापन नहीं होता वैसे ही इस सब संसार में क्रम का विपरीत भाव नहीं होता तथा जो मनुष्य आलस को छोड़ सृष्टि क्रम की अनुकूलता से अच्छा यत्न किया करते हैं वे प्रशंसित विद्या ऐश्वर्य वाले होते हैं और जैसे यह रात दिन नियत समय आता और जाता वैसे ही मनुष्यों के व्यवहारों में सदा अपना वर्तव रखना चाहिए भावारथ इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमा अलंकार है जैसे प्रातः समय की वेला अंधकार से उत्पन्न होकर दिन को प्रसिद्ध करती है दिन से विरोध करने वाली नहीं होती वैसे स्त्री सत्य आचरण से अपने माता-पिता और पति के कुल को उत्तम कीर्ति से प्रशस्त कर अपने শ্বশুর और पति के प्रति उनके अप्रसन्न होने का व्यवहार कुछ न करें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विदुषी ब्रह्मचारिणी स्त्री पूरी विद्या शिक्षा और अपने समान मनमानी पति को पाकर सुखी होती है वैसे ही और स्त्रियों को भी आचरण करना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे प्रातः काल की वेला नियम से अपने अपने समय और देश को प्राप्त होती है वैसे स्त्री अपने अपने पति को पाकर ऋतु धर्म को प्राप्त होवें भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे प्रभात वेला सूर्य के संयोग से नियम को प्राप्त है वैसे विवाहित स्त्री पुरुष परस्पर प्रेम को स्थिर करने वाले हों भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे श्रेष्ठ स्त्री अपने अपने पति आद की यथावत सेवा कर बुद्धि और ऐश्वर्य को नित्य बढ़ाती है वैसे प्रभात समय की वेला भी है इस सुक्त में प्रभात समय की वेला के दृष्टांत से स्त्रियों के धर्म का वर्णन करने से इस सुक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले सुक्त में कहे अर्थ के साथ एकता जानना चाहिए यह 123वां सुक्त और छठा वर्ग पूरा हुआ